श्री माँ शारदा देवी की दिव्य लीला स्वामी चेतनानंद अनुवादक श्री लक्ष्मीनारायण इंदुरिया प्रकाशक स्वामी राघवेंद्रानंद अध्यक्ष रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग धनतोली नागपुर प्रस्तावना श्री माँ शारदा देवी की डिब्ब्य लीला नामक नया प्रकाशन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है प्रस्तुत ग्रंथ श्री माँ शारदा देवी की जीवनी है वे इस युग की आध्यात्मिक अवतार श्री राम कृष्ण परमहंस की सदधर्मणी और आध्यात्मिक सहचरी थी आजकल मां शारदा देवी को उनके भक्त प्रेम और श्रद्धापूर्वक श्री माँ के रूप में संदर्भित करते हैं जब हम उनके जीवन का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य लीला तीन भागों में संपन्न की सबसे पहले उनकी आदि लीला या प्रारंभिक लीला थी जिसमें अठारह से 1886 तक की घटनाएं सम्मिलित हैं वे पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जयराम बाटी में पली बढ़ी थी और बचपन में ही उनका विवाह श्री रामकृष्ण से हो गया था 18 साल की उम्र में वे कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के साथ रहने लगी और अठारह में उनकी महासमाधि तक कभी कभी उनके साथ रहती थी दूसरी थी उनकी मध्य लीला जिसमें अठारह से 1908 तक की घटनाएं सम्मिलित हैं इस अवधि के दौरान वे तीर्थ यात्राओं पर गई विभिन्न कठिनाइयों से गुजरी और धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक आदर्शों का संचालन करने लगी तीसरी थी उनकी अंत्यलीला या अंतिम लीला जिसमें 1909 से 1920 तक की घटनाएं सम्मिलित थीं उन्होंने अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर आध्यात्मिक खजाने की वर्षा करके अपना दैवी भाव प्रकट किया पाठकों की सुविधा के लिए हम इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं प्रस्तुत ग्रंथ के इस प्रथम भाग में एक से चौबीस तक के अध्याय पाठक अध्याय एक से नौ में देखेंगे कि कैसे उन्होंने स्वयं को विश्व बनने के लिए तैयार करके अपने दिव्य की की शुरुआत थी। अध्याय दस से चौबीस में कैसे उन्होंने अपने आदर्श जीवन में चार योगों का प्रदर्शन करके अपने लीला को निभाया प्रेम और करुणा के अपने सहज प्रवाह के माध्यम से उन्होंने अपना यथार्थ रूप प्रकट किया और अपने शिष्यों एवं भक्तों को अभय प्रदान किया श्री माँ का सरल और पवित्र जीवन हमें प्रेरित करता है उनकी विनयशीलता और विनम्रता हमें अभिभूत कर देती है उनका प्रेम और करुणा हमारे हृदय पर विजय प्राप्त कर लेती है उनका संघर्ष और पीड़ा हमें जीवन की सभी कठिनाइयों और संकटों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है उनकी सहनशीलता हमें दूसरों की तुलना में अधिक धैर्यवान बनाती है उनकी कृपा और क्षमा हमें उनकी दिव्यता से अवगत कराती है उनकी सच्चाई और एक हमें विश्वास दिलाती है कि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं उनका सामान्य ज्ञान और मन की उपस्थिति हमें व्यवहारिक होना सिखाती है उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण हमारे जीवन के लिए आदर्श है उन्होंने अपने दैनिक जीवन में वेदांत के उच्चतम सत्यों को प्रस्तुत किया और सक्रिय जीवन के साथ चिंतनशील जीवन को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समेटा माँ का दिव्य जीवन हताश आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ है उनका जीवन और संदेश गरीब और वंचित लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करता है जो जीवन के उद्देश्य की खोज में आशा खो चुके हैं असंख्य लोग उनके सरल जीवन और व्यवहारिक उपदेशों से शांति और आनंद सांत्वना और सहायता प्राप्त कर रहे हैं हम श्री रामकृष्ण या श्री माँ को भौतिक रूप से नहीं देख सकते हैं लेकिन उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के हृदय में विद्यमान है पूर्व और पश्चिम में लाखों करोड़ों लोग अब प्रतिदिन उनके बारे में विचार और ध्यान करते हैं हर महान धार्मिक व्यक्तित्व सभी को आश्रय और शांति प्रदान करते हैं प्रस्तुत ग्रंथ में कई पुस्तकों और पत्रिकाओं से सामग्री एकत्र की गई है जिन्हें अंत में संदर्भों में सूचीबद्ध किया गया है इस जीवन में अधिकांश मूल्यवान जानकारी और प्रत्यक्षदर्शी विवरण श्री मायर कथा से एकत्रित किए गए हैं आम तौर पर जीवनीकार महान लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महत्वहीन विवरणों को छोड़ देते हैं लेकिन इस पुस्तक में मां के जीवनी के सबसे छोटे पहलुओं से भी पाठक को अवगत कराने के प्रयास में दोनों को शामिल किया श्री माँ के जीवन की व्याख्या करना कठिन है फिर भी इस पुस्तक में सभी तथ्य और आंकड़े कहानियाँ और प्रसंग पाठक के सामने प्रस्तुत किया है विचार और कथन की निरंतरता के लिए कुछ उद्धरणों का एक से अधिक बार उपयोग किया गया है प्रस्तुत पुस्तक में श्री माँ शारदा देवी की इस जीवनी को यथासंभव कालानुक्रमिक बनाने का प्रयास किया है साथ ही हमें पठनीय और समझने योग्य भी बनाया है इस पुस्तक में श्री के जीवन के कालक्रम के संबंध में पिछले पचास वर्षों में विभिन्न शोधकर्ताओं के प्रयासों से कई नई सामग्रियाँ सामने आई है स्वामी चेतनानंद वेदांत सोसाइटी सेंट लुइस द्वारा लिखित अंग्रेजी गंध श्री शारदा देवी एंड हर डिवाइन प्ले का यह हिंदी अनुवाद श्री लक्ष्मी नारायण इंदुरिया भोपाल द्वारा किया गया है इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं हम प्रूफ रीडर टाइप सेंटर डिजाइनर और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दिया है हम अपने संपादन से मिली सहायता के लिए संपादक से मिली सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं हम आशा करते हैं कि इस नए प्रकाशन से आध्यात्मिक पिपासु लाभान्वित होंगे नागपुर बारह बारह 2024 श्री शारदा देवी जयंती